पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर सुनें आपकी अपनी खुशियों का साथ ही खुश रहो खुशियां बाँधो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर दशमलव आठ हम लाते है वह खास आवाज जो हर दिल को छू जाए पुनेरी आवाज 107.8 एफएम जहां हर दिन एक नई प्रेरणा की शुरुआत होती है खुश रहो खुशियां बाँधो नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के स्पेशल एपिसोड में आशा करूँगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष मेहमान डॉक्टर सागर गणपत बलवड़कर जी हैं जिनसे हम लोग बातें करने वाले हैं और श्री कंडेराय प्रतिष्ठान शिक्षण संस्थान के आप सचिव हैं और बालेवाड़ी पूना में आप रहते हैं और वहीं पर आपका ये संस्थान भी है और आपने मैनेजमेंट में पी किया है और संस्था के जो कामकाज है उसे अच्छी तरह से आप संभालते भी हैं मराठी और अंग्रेजी माध्यम से स्कूल्स चलते हैं दोनों ही मीडियम को आप अच्छी तरह से मैनेज कर रहे हैं और अभी वर्तमान में आप इन सारी चीज़ों को देखते हुए ख़ास मैनेजमेंट में आप जो है ध्यान दे रहे हैं स्कूल के और आपके पिताश्री जी भी जो है आपके साथ रहते हैं तो एक अच्छा मार्गदर्शन आपको मिला है उनका और जैसे कि पूरा परिवार जो है इस सेक्शन संस्थान को एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ चला रही हैं क्योंकि कई बार होता है कि हम लोग एजुकेशन जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे जीवन में और उसे किसी अच्छे संस्थान के माध्यम से अगर रन किया जाता है तो वहाँ पर बच्चों का जीवन भी बहुत ही अच्छा फलीभूत हो जाता है तो आइए डॉक्टर सागर जी से बातें करते हैं आप सभी की तरफ से डॉक्टर सागर जी का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद जैसे कि आपने बताया कि पिताजी के साथ में शिक्षण संस्था में काम करने से जी जी कैसे काम चल रहा है कैसे तो जब पिताजी ने 1988 में यह शिक्षण संस्था शुरू की तब बालीवाड़ी एक छोटा सा गांव था और वहाँ से लड़कियों को सातवीं कक्षा के बाद पढ़ने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं, नहीं थी और उसी के कारण पिताजी ने एक सपना देखा कि मैं आज अगर अपने गाँव की लड़कियों के लिए स्कूल शुरू करता हूँ तो उनका आगे का शिक्षण जो है वो अच्छी तरीके से हो पाए उनको शिक्षा मिले तो इसीलिए उन्होंने खुद के घर में जब ये शिक्षण संस्था शुरू की तो उन्नीस में आठवीं कक्षा का वर्ग पहले ही घर में शुरू हुआ तब 12 लड़की और नौ लड़के थे 21 बच्चों अच्छा, के साथ अच्छा, में शुरू हुई ये संस्था उसके बाद में धीरे धीरे उसमें प्रोग्रेस होता गया नेचुरल ग्रोथ के जरिए से फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर के दसवीं तक हुआ दसवीं के बाद में ग्यारहवीं बारहवीं हुई फिर मुझे 2004 में जब सचिव पद का कार्यभाग संभालने के लिए दिया तब से मैंने फिर बी कॉलेज जो कि अध्यापक वहाँ यहाँ से बनते हैं वो कॉलेज शुरू किया उसके बाद में मैनेजमेंट कॉलेज शुरू किया उसके बाद में सीनियर कॉलेज शुरू किया और फिर परिसर की सारी चीज़ें देखते हुए हमने ये सोचा कि वहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्कूल का भी होना ज़रूरी है बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि जिस तरीके से लोग पूना में बालीवाड़ी में माइग्रेट हो रहे हैं, तो उसके चलते एक ज़रूरत थी कि एक अच्छा इंग्लिश मीडियम का स्कूल हो और उसी लिए हमने ये सी एम स्कूल जो कि मेरी दादी का नाम है अच्छा, नाम अच्छा। से इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू किया आज जब मैं स्कूल में बच्चों के साथ में कभी जाता हूँ मिलता हूँ उनसे या फिर जो जिस तरीके से प्रोग्रेस देख रहा हूँ पश्चिम पूना में एक एकलोता ऐसा स्कूल होगा जिसके पास खुद का प्लेग्राउंड है हमारे दो एकड़ के प्लेग्राउंड में लगभग चौबीस कोचेस है जो क्रिकेट बास्केटबॉल स्केटिंग लॉन लॉन्टेनिस ऐसे 24 प्रकार के गेम्स वहां पे सिखाए जाते हैं अभी तीन महीने पहले ही जब हमारे 14 वर्ष के नीचे वाले लड़कियों की टीम नेशनल जीत के आई तो जिस तरीके से बच्चों में शारीरिक विकास भी होना चाहिए उस पर हम ज़्यादा फोकस का ध्यान देते हैं तो जैसे आपने बच्चों के लिए विशेष जो है पढ़ाई के साथ साथ खेल पर पूरा फोकस किया है और जिससे उनका ओरल जो हेल्थ है होलिस्टिक हेल्थ बना रहता है तो इसमें विशेष अभी जो बच्चों ने काफ़ी जो है स्पोर्ट्स में अच्छा किया है सुनाया बच्चियों ने भी कुछ अवार्ड्स वगैरह लिए हैं तो थोड़ा सा बताइए उसके बारे में हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं जिसमें से एक जो बच्चे है नाइन्थ स्टैंडर्ड में उसने साइकिलिंग में आ, इंडिया लेवल पे उसने भी गोल्ड मेडल, मेडल जीता है साथ ही में चेस में भी है बच्चे जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है नेशनल लेवल पे भी बच्चे स्वर्ण पदक जीतकर खुद का स्कूल का नाम रोशन कर रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल और आ, मुझे एक बात इसमें आपके चैनल के थ्रू ये कहना है कि अगर बच्चे स्कूल में आते हैं तो स्कूल में ज्यादा से ज्यादा आठ घंटे तक रहते हैं हम्म बाकी के सोलह घंटे वो अपने माता पिता के साथ रहते हैं तो जब छोटे बच्चे होते हैं एकदम से छोटे जिनको कुछ समझ में आ, समझ नहीं होती है नहीं। या फिर ये तो वो आ, हमारे घर में जब होते हैं तो घर में हमारे घर में जो आ, मदर फादर है या फिर माता पिता के साथ में उनका व्यवहार कैसा है पिता का अपने माताजी के साथ कैसा है उनके पिताजी के साथ कैसा है दादा से जी के साथ दादी के साथ अगर घर में सबसे पहले गुरु जो है वो अपने माता पिता, पिता है और बात, उसके बाद में स्कूल है क्योंकि आप अगर देखोगे तो बच्चे अनुकरण बहुत जल्दी करते हैं आप अगर आपके घर में देखोगे आप, आप, आप, आप अगर खुद आपके माता पिता के चरण स्पर्श करके घर से बाहर निकलते हो या घर में आने के बाद खुद सारी चीजें अपने आप ठीक तरीके से रखते हो नहाकर फिर घर में आप पूजा पाठ करते हो शाम के बाद भी वही कुछ आप कुछ किताबें पढ़ते हो या जिस तरीके से आपका रूटीन है वही रूटीन अपने बच्चे फॉलो करने लगते हैं और ऐसा नहीं कि आज अगर आप स्कूल में बच्चों को फीस अच्छी फीस भर के लाख लाख कराते हो तो इसका मतलब हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती बल्कि जिम्मेदारी बढ़ जाती है क्योंकि बच्चा आठ घंटे के बाद जब घर पर आ रहा है तो उसने आज स्कूल में क्या पढ़ा हमेशा जिस जैसे जैसे बच्चे बढ़ते जा रहे हैं या दस द, दस साल के बच्चे के ऊपर जो भी बच्चे या शुरू से उनके साथ में वार्तालाप करना बहुत जरूरी है क्योंकि जो चीज़ें आज वो स्कूल में अनुभव ले रहा है या फिर उसके दोस्त लोग उसके साथ में जिस बात कर रहे हैं या फिर वो मोबाइल पे अगर है या फिर सोशल मीडिया की किसी प्लेटफॉर्म पे है तो वो क्या कर रहा है वो किसके देना तो देना उस पर थोड़ा, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा ध्यान देन देना <laughs> चाहिए क्योंकि क्या है आज जिस तरीके से अच्छी चीज़ें देखना चाहिए उसके विरुद्ध दिशा पर ज्यादा बुरी चीज़ें इफ़ेक्ट होती है और वही बच्चों को कंटेंट वही मिल रहा है उसी तरीके से जबकि गवर्नमेंट ने भी कुछ चीज़ों पर काफ़ी अच्छी तरीके से कंट्रोल लाना चाहिए क्योंकि हम ये नई जनरेशन वेस्टर्न कल्चर फॉलो करते करते आज किसी और लेवल पे जा रही है बिल्कुल और हमारा ये कर्तव्य है कि हम जब बच्चों को आज स्कूल में पढ़ा रहे या घर पे अपने बच्चे हैं तो उनको उनसे डिस्कशन करते रहना चाहिए कि क्या अच्छा है क्या बुरा है या फिर उनसे हमेशा वार्तालाप करते रहना चाहिए कि वो क्या कर रहा है सही बात है और उसको ये बताना चाहिए कि अगर कुछ गलती भी होती है या फिर उसके एंड से कुछ अलग डिस्कशन बच्चों के साथ में हो रहा है तो आके बताए तो उससे उसको ये डर नहीं रहेगा कि मैं अगर घर पर जाके ये बोल दू कि मुझसे यह गलती हुई है तो मुझे पनिशमेंट किया जाएगा बिल्कुल बिल्कुल इससे अच्छा ये होगा कि अगर वो अपने माँ के साथ या पिताजी के साथ में वो चीजें डिस्कस कर रहा है जो उसके दोस्त लोग उसके साथ डिस्कस कर रहे हैं या फिर स्कूल में कुछ पढ़ाई ज्यादा हो रही है या फिर उसको मेहनत ज्यादा हो रही है कुछ खेल में लग गया या फिर जो भी चीज़ें वो अगर अपने माता पिता के साथ डिस्कस करे तो सबसे अच्छी चीज ये होगी कि उसको वहीं से उसका जो भी है परिणाम जो है वो वहाँ पे उसको सीखने के लिए मिल सकता है बहुत अच्छी बात आपने बताया डॉक्टर सागर मुझे लगता है कि हमारे माता पिता जो है एक गिवअप कर देते हैं कि एडमिशन हो गया खत्म बात हो गई लेकिन वो पर वहाँ पर ऐसी चीजें नहीं चलती हैं एडमिशन होने के बाद आपको ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत नहीं क्योंकि आज सोशल मीडिया इस तरह से हावी हो रहा है बच्चों पर कि अलग अलग कंटेंट के पास एक मिनट में आ जाता है तो बच्चा किस कंटेंट के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन कर रहा है जो चीज़ें वो देख रहा है उसके मन के ऊपर भी असर होगा तो इसीलिए आपने बहुत अच्छी बात बताया कि जिस तरह से बच्चे अपने कलीग या फ्रेंड्स के साथ बातचीत करते हैं वही बातचीत बिल्कुल उसी लहजे में अगर माता पिता के साथ भी जुड़ जाएँ तो माता पिता को यह पता चलेगा कि मेरा बच्चा किस तरह का कंटेंट दिख रहा है किस तरह के संगत में है तो उसको कहीं ना कहीं चेंज करने के लिए या हमें पहले से अवेयर होने का एक मौका मिल जाता तो हम बच्चे पे ज़्यादा अटेंशन दे सकते हैं और जैसे आपने कहा कि आठ घंटे बच्चे टीचर्स के पास रहते हैं वो भी एक एक घंटा अलग अलग टीचर्स होंगे उनके अलग अलग सब्जेक्ट होंगे कनेक्टिविटी नहीं बनेगी लेकिन आप 16 घंटा आपके पास बच्चे रहते हैं घर में रहते हैं हो सकता है कि आपके पास भी कम टाइम हो क्योंकि आप भी बिजी रहते होंगे लेकिन इसके साथ में मैं चाहूँगा कि आप आधा एक घंटा तो मेरे ख्याल से बच्चों के साथ बिताना बहुत जरूरी है बिल्कुल और आधे एक घंटे में भी आप जब आपके पास टाइम नहीं है या फिर हसबेंड वाइफ दोनों भी काम पे जाते हैं और उनके पास उतना टाइम नहीं है कि वो आकर के कुछ स्पेंड करे बच्चे के साथ में जी, उसके ट्यूशन्स लगा देते लेकिन जब बच्चा घर में है तो उसका बिहेवियर कैसा है वो किस तरीके से बैठता है क्या करता है उसके डेली हैबिट्स क्या है उस पर उस पर ध्यान देना चाहिए और अगर उसके साथ में हमेशा डायलॉग बनाए रखना चाहिए कि आज जो भी कुछ वो स्कूल से लेके आ रहा है या उसके दोस्तों के साथ से लेके आ, ले आ, ले आ, ले आ रहा है क्या लेके आ रहा है लेके आ रहा है इन द सेंस वो क्या थॉट प्रोसेस लेके आ रहा है क्या कैरी कर रहा है उसके ऊपर बर्डन नहीं है किसी चीज़ का हम अननेसेसरी उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाल रहे ना कि आपको आई में जाना है जेल ट्रिपल ई करना है या फिर आपको मेडिकल में दाखिला लेना है तो जो भी है मतलब आज सिर्फ इंजीनियर डॉक्टर्स ही एक प्रोफेशन है या उसी के ही अनुसार हमें चलना है ऐसी कोई चीज़ नहीं है एनी नंबर ऑफ चीज़ें है लेकिन सबसे जरूरी है वो है एक अच्छा इंसान बनना बहुत अच्छी बात है आज अगर एक अच्छा इंसान अपने घर में हम बना सके तो वही एक अच्छा इंसान समाज दूसरे में समाज में भी अपने समाज में भी अच्छी तरीके से, से लोगों की, लोग की साथ में रह सकता है या फिर अच्छा समाज बनने के लिए वो एक पहली सीढ़ी हो सकती है सही बात सही बात बहुत अच्छी बात आपने बताया डॉक्टर सागर आइए आगे बढ़ते हुए मुझे लगता है कि आपको हमारा ये कन्वर्सेशन जो है अच्छा लग रहा होगा और मुझे लगता है कि आप जो भी सुन रहे हैं आपके मन में भी इसी तरह की बातें आती होगी क्योंकि आज हम लोग देखते हैं आए दिन जो है आ, कुछ कुछ चीज़ें बढ़ती जा रही है जो हमारे लाइफ के लिए थ्रेटनिंग करता है तो हमें पॉजिटिव ओरा बनाने के लिए दोनों तरफ से काम करने की ज़रूरत है और बच्चों को अगर बाम देखें तो बच्चों के ऊपर हमें थोड़ा सा ज़्यादा नज़र रखनी पड़ेगी और नज़र इन देंस दे उस दृष्टिकोण से नहीं लेकिन उनके अच्छाई के लिए उनके कल्याण अर्थ हमें जो है उनके ऊपर आ, टाइम देना है नजर रखना है तब जाके हम बच्चों को एक अच्छा इंसान बना सकते हैं जो अभी डॉक्टर सागर जी ने भी बताया तो आइए मैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं अब वक्त हो गया है ब्रेक का तो मैं चाहूंगा कि कोई एक फिल्मी गीत जो आपको मोटिवेट करता हो ऐसा कोई फिल्मी गीत के बारे में बताइए फिल्मी गीत के बारे में अगर आ, ये कहेंगे तो जैसे एक हमारा एक सॉन्ग है जैसे आप उसमें देखिए आपने सुना होगा कि जिस तरीके से हमारे भारत में जितनी भाषाएं बोली जाती है और उस भाषाओं का संगीत अगर आप देखो तो संगीत को किसी भाषा की जरूरत नहीं होती है देलकल लेकिन देलकल। आप किसी भी मूड में हो उस तरीके के अगर एक संगीत अच्छे से सुनने में आए तो आपका मूड रिफ्रेश हो जाता है आपको उस दौरान अच्छा संगीत सुनने में और उसके बाद आपका एक माइंड चेंज हो जाता है <laughs> तो डेफिनेटली हम हमारे स्कूल में एक वो भी आपको एक बात बताना चाहूंगा हमारे आप ओवरऑल डेवलपमेंट में होलिस्टिक डेवलपमेंट में हम लोग बच्चों को गिटार सिखाते हैं पियानो सिखाते हैं, तबला सिखाते हैं ड्रम्स है और वोकल सिंगिंग है तो ओवरऑल डेवलपमेंट में ये भी चीज़ आती है कि अपने बच्चे को एक, को एक कोई तो बजाना, बजाना आना चाहिए, आना चाहिए उसको किसी एक आर्ट।, आर्ट में रुचि होनी चाहिए क्योंकि आज अगर वो परेशान है या फिर कुछ बर्डन है पढ़ाई का और वह बोर हो रहा है तो मोबाइल हाथ में लेने के बजाय अगर वो ड्रम्स टिक्स में ले या फिर तबला ले या फिर हारमोनियम ले और उस पर जो चाहे अपना जो है जो है या सीख रहा उसके ऊपर प्रैक्टिस करीस मिनट पैंतालीस उसपे तो वो एक रिफ्रेशमेंट रिफ्रेशमेंट भी हो जाता है और उसके हाथ में वो कला भी निखर कला भी है। जी तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया है तो आइए यहाँ पर मिले सुर मेरा तुम्हारा ये गीत सुनते हैं इसके बाद फिर बातें करते हैं डॉक्टर सागर जी से आप सुन रहे है रेडियो सेवन पॉइंट एट एफ खुश रहो खुशियाँ बांटो मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा सुर की नदियाँ हरदाच बहके सागर में मिले बादलों का रूप लेकर बरसे हलके हल्के मिले सुरमेरा तुम्हारा तो सुर बनी बनिए तेरा सुर मिले मेरे सुर मिल के बड़े सुर का मिले सुर मेरा तुम्हारा दो तो सुर बने हमारा जैसा प्यारा मिले जद गीत अस मधुर तरान बने तदिया नम नमदा दिशे आड़ि आगिल् इसे नम इसे नि स्वरूम नमे स्वरम देर शू सृष्टि करू कोई कशु तुमार शूर मोदेर शूर सृष्टि करु कोई कशु सृष्टि चालू सूरज तारो मारो बने अपणो बरसती धारा नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और डॉक्टर सागर जी से बातें हो रही हैं बहुत ही अच्छा कन्वर्सेशन हुआ माता पिता टीचर और बच्चों का जो रोल है वो क्या हो सकता है और कैसे हम बच्चों को जो है एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट दे सकते हैं समय देकर और उनके साथ बातें करके ये हमने सीखा तो आइए अब बात करते हैं हम लोग जैसे कि ओवरऑल होलस्टिक हेल्थ के बारे में अगर देखें एजुकेशन में तो एजुकेशन के साथ वहाँ पर संगीत भी है स्पोर्ट्स भी है ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह से आप बच्चों को जो है एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में उनको समय देने के लिए ये सारी चीज़ें सिखा रहे हैं इसके साथ में आज जो मोबाइल टेक्नोलॉजी है वो भी ज़्यादा जो है हमारे ऊपर सबके ऊपर काम कर रही है तो इसको कैसे हम लोग क्या इसके लिए प्रयास किया है स्कूल की तरफ से स्कूल में एक तो हमारे टीचर्स को मोबाइल हमने अलाउ नहीं किया हुआ है जब वो स्कूल के डूरेशन में आठ घंटे वो मोबाइल नहीं इस्तेमाल कर सकते ऊपर से हमने एक अलग से कंपटीशन भी रखा था कि एक दिन बिना मोबाइल के अच्छा अच्छा हा, हा। तो वो एक अलग एक्सपीरियंस हर एक पेरेंट्स ने भी सुना या फिर देखा किस तरीके से मोबाइल के बिना अगर एक दिन निकाले तो क्या होता है क्योंकि माँ तभी बच्चे को बोल सकती है कि मोबाइल से दूर रहो जब माँ खुद मोबाइल से दूर रहे, अगर बच्चा तीन बजे स्कूल से घर आ रहा है और तीन बजे के बाद देख रहा है कि वे अपनी मम्मी मोबाइल में ही बैठी है वो आया है अपनी किताबें कहाँ पे रख रह रहा है बैग फेंक दे रहा है उसके बाद में अगर उसका कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का क्लास है तो उसके लिए जा रहा है फिर ट्यूशन के लिए जा रहा है फिर सोसाइटी में खेलने के लिए जा रहा है लेकिन उस दौरान उसकी माँ का उसके तरफ किस तरीके से व्यवहार है वो कैसे घर पर आने के बाद उसको क्या सवाल पूछती है किस तरीके से उससे डिस्कशन होता है क्या वार्तालाप होता है उन दोनों में और उसमें वही ज़रूरी है मैंने जो शुरू में कहा कि अगर बच्चा अपने मम्मी और पापा के साथ में अच्छी तरीके से डायलॉग रखे और आने के बाद उसको तुरंत उस तरीके के सवाल ना पूछे जाए कि वो ऑलरेडी स्कूल से आया है तो उसको क्या खाया टिफ़िन खत्म किया कि नहीं किया इससे अच्छा आज उसने क्या क्या एक्सपीरियंस लिया कुछ नया सीखा क्या कुछ स्टोरी बताओ अपने स्कूल की या फिर आपके स्कूल में अगर क्लास में कुछ फन टाइप ऑफ एक्टिविटी तो वो शेयर करे तो उससे क्या होता है बच्ची को बट ऑब्वियस किताबें पढ़ाई मेहनत सबसे अलग।, सब अलग कुछ अगर पूछा जाए तो वो उसमें इंटरेस्ट इंटरेस्ट लेकर के आपको बताएगा कि अरे हाँ मम्मी ऐसा ऐसा <laughs> हुआ था मानी पापा ऐसा-ऐसा स्कूल में हुआ था आज मेरे एक सेटर एक सैटर से तो वो एक चीज़ जो है वो शेयर करने में उसको भी आनंद लगता है और फिर वो धीरे धीरे आप उसको पढ़ाई में या फिर बाकी खेल कूद में उस ट्रैक पे लेके आ सकते हो आपने जैसे पूछा कि मोबाइल के बारे में आपने क्या क्या कहा या फिर मोबाइल के लिए आप क्या कर रहे हो तो जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है आप दिन बे दिन डेली आपको कुछ ना कुछ नए सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं पुराने वाले सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहे है या ए का जो इंट्रोडक्शन हो चुका है ए जितने तरीके से अच्छा है उतना ही घातक भी है जैसे हमने देखा कि अगर किसी व्यक्ति का फोटो लेकर के उसका एक एआई आई के थ्रू से दैसे वीडियो दैसे। बनाया जा सकता है या फिर जो भी है लेकिन उसमें भी हम जितना ज़्यादा कंट्रोल बुरी चीज़ों से दूर रखने का हम प्रयास करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कुछ अच्छी चीजें करने के लिए आप हम भारतवर्ष में रहते हैं भारत में आप देखोगे तो इतिहास काफी अच्छे तरीके से है जिसमें हम किताबें या फिर ग्रंथ उनको बता सकते हैं या फिर श्री रामदास स्वामी जी के जो मनाच श्लोक है वो बता सकते हैं या फिर पुराने किले है जो किलों पे जाकर के आप एक तय कर सकते कि महीने में या तीन महीने में एक किला जाकर के देखेंगे उस किले के बारे में इतिहास क्या है बच्चों को बताएंगे अगर कोई एक नई फिल्म आती है उसके बाद में काफी उसी फिल्म के अ दौरान वो डिस्कशन होता है इससे अच्छा अगर हम अपने 12 महीने के कैलेंडर में अगर बताएंगे कि हमें इस साल में कम से कम तीन किले देखने हैं या फिर जो भी हिस्टोरिकल प्लेसेस इंडिया में है तो उसको हम जाकर के देखेंगे उसके बारे में लिखेंगे बच्चों से बात करेंगे तो वो एक अलग माहौल घर में क्रिएट हो जाता है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कहीं ना कहीं हमें जो है मोबाइल से थोड़ा जो है दूरी बनाने का या आजकल कहते हैं कि उपवास करना है तो मोबाइल का भी उपवास कर सकते हैं तो एक दिन जैसे इंडियन फिलासफ़ी है कि हफ्ते में एक बार उपवास करते हैं जिससे हमारा हेल्थ बेनिफिट्स हो जाते हैं और हम अच्छे रहे रहते हैं वैसे ही हमें अगर हम मेंटली पीस चाहिए तो एक हाथ दिन के लिए या आधा दिन के लिए हमें मोबाइल से दूर रहने का भी एक तकनीक अपनाना है उसके बजाय हम लोग अगर जैसे अभी डॉक्टर सागर जी ने बताया कि खेलें वगैरह जो हमारा ऐतिहासिक जगह है उनको अगर देखने जाते जा जा जा हैं तो उससे भी हमारा मन जो है नेचर के प्रति हमारे इतिहास के प्रति सजग हो जाता है और हमें खुशी मिलती है इन चीज़ों को जानकर समझकर। तो इस तरह से हमें थोड़ा सा डायवर्शन की भी ज़रूरत है बीच बीच में ताकि हम अपने नेचर से और अपने इतिहास से जुड़े रहें डॉक्टर सागर बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मैं चाहूँगा कि जाते जाते एक मैसेज के तौर पर आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से पूरे वर्ल्ड में कोई भी कभी भी सुन सकता है आपको और अभी पुणे के आसपास में जो है जुन्नर तक लोग आपको सुन रहे हैं तो उन सभी के लिए एक मैसेज क्या बताना चाहेंगे आप ही खुद की ही टैगलाइन है खुश रहो <laughs> और खुशियाँ बाँटो वो एक उसी तरीके से मैं कहूँगा कि आपको खुद को सभी बच्चों को और आने वाले युवा जनरेशन को हेल्दी रहना है और हेल्दी विचार भी रखने हम्म हम्म जितनी अच्छी सोच उतनी ही अच्छे व्यवहार से आगे हम बढ़ेंगे तो एक नए भारत की और अच्छे विचारों वाले संस्कारों वाले भारत की हम बुनियाद खड़ी कर सकते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल हेल्दी रहिए और अच्छे विचार से खुश रहिए सही <laughs> <मैं चारे चारे laughs> बात है, हेल्दी रहने से ये खुशी मिलेगी क्योंकि हमारा हेल्थ इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और डॉक्टर सागर जी बहुत ही अच्छा मैसेज आपने कोट किया रेडियो का टैग लाइन है खुश रहो खुशियाँ बांटो तो इन्हीं चीज़ों को पाने के लिए हमें जो है थोड़ा समय ज़रूर देना है और अच्छे लोगों का संगत करना है अच्छे विचार लाने हैं जिससे हमारा जो है मन हमेशा खुश रह सकता है तो इन्हीं शुभाशाओं के साथ फिर एक बार आप सभी को बताना चाहूँगा आज के हमारे इस डिस्कशन के माध्यम से हमने विद्यार्थी और माता पिता और शिक्षकों का जो रोल है उसको समझने की कोशिश की है और मैं भी चाहूँगा कि हमारे माता पिता अगर थोड़ा सा भी बच्चों के ऊपर अगर आप अटेंशन देंगे तो आप समाज में एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे एक मूल्य निष्ठ व्यक्तित्व को निर्माण करेंगे एक अच्छे इंसान को आप तैयार करेंगे जो समाज में अच्छाई लाने के लिए पहला सीडी बनेगा तो इन्हीं शुभ के साथ मैं चाहूँगा कि आप बच्चों के लिए समय जरूर दें और बच्चों का ध्यान भी रखें उन पर नज़र भी रखें इन्हीं शुभ के साथ फिर मिलते हैं एक बार डॉक्टर सागर जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं रेडियो की ओर से आप सभी की ओर से सलाम नमस्ते जय हिंद जय भारत ओम शांति धन्यवाद धन्यवाद माओ चलो मिलकर गाये सुरों का ये कारुआ रस पी के बस्ती में संगीत का समार बड़ी और पुनरी आवाज पर धूम मचाए बच्चों की प्रतिभा को और सुरों की दुनिया में अपने सतने सजाए हर गाय को यहाँ मंच कमान दिलाए की दुनिया में हर सुर दिखे खुश रहो खुशी बांटो So first give in.